देवी भागवत सातवां स्कंध हिमालय के घर देवी का प्राकट किया यदि संविध को अनुभव सिद्ध माने तो जिस साक्षी से वह अनुभूत होता है वह साक्षी ही विशिष्ट माना जाएगा और वही संविद अर्थात ज्ञान में शरीर का रूप है अतः उत्तम शास्त्र वेत्ता उसे नित्य कहते हैं दूसरे का प्रेम भाजन होने से उसमें आनंद रूपता भी आ जाती है पहले मेरा अभाव था सो नहीं मैं तब भी थी प्रेमी जन मेरे आसपत थे अन्य सभी वस्तु मिथ्या हैं मैं उनका साथ नहीं देती यह स्पष्ट है अतएव मेरे रूप में अपरिच्छिन्नता भी सिद्ध हो जाती है ज्ञान कभी आत्मा का धर्म नहीं होता अन्यथा उसमें जड़ता आ सकती है ज्ञान के किसी एक अंश में जड़ता छिपी है यह न कभी देखा गया और न देखा जा सकता है ऐसे ही चित्त धर्म के विषय में भी समझना चाहिए चिद धर्म से दूसरा चित्त क्या रहेगा इससे सिद्ध होता है कि आत्मा ज्ञान रूप सुख रूप सत्य पूर्ण असंग और द्वैत रहित है वही आत्मा फिर काम एवं कर्म से संबंध रखने वाली अपनी माया के साथ होकर पूर्व अनुभूत संस्कार काल कर्म के विपाक एवं तत्व के अज्ञान व सृष्टि करने के विचार से शरीर धारण कर लेता है हिमालय मैंने अपने जिस रूप का परिचय दिया है वह यह रूप अलौकिक अव्याकृत अव्यक्त तथा माया सबल भी है समस्त शास्त्रों में इसे संपूर्ण कारणों का कारण तत्वों का आदिभूत तथा सच्चिदानंद विग्रह बताया गया जाता है कहते हैं कि यह दिव्य रूप संपूर्ण कर्मों का समुदाय इच्छापूर्वक ज्ञान का आश्रय हृंकार मंत्रवाक्य तथा आदि तत्व है मेरे इसी रूप से शब्द तन्मात्रक आकाश स्पर्श तन्मात्रक वायु तथा रूप तन तेज की क्रमशः उत्पत्ति हुई है इसके बाद रसात्मक जल उत्पन्न हुआ फिर गंध वाली पृथ्वी प्रकट हुई आकाश में केवल एक गुण हुआ शब्द स्पर्श और शब्द ये दो गुण वायु में हुए विज्ञपुरुष शब्द स्पर्श और रूप इन तीन गुणों से युक्त तेज को बताते हैं शब्द स्पर्श रूप और रस ये चार गुण जल के कहे गए हैं शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इन पांच गुणों से युक्त पृथ्वी हुई उन्हें से महत् उत्पन्न हुआ जिसे लिंग कहते हैं यही आत्मा का सूक्ष्म शरीर है इसे सर्वात्मक कहते हैं जिसमें यह जगत बीज रूप से स्थित रहता है तथा जिससे लिंगदेह की उत्पत्ति हुई है एवं जिसे पहले कह चुके हैं वह अव्यक्त परम ब्रह्मकारण शरीर है